ओम ओम थोड़ी आवाज ओम ओम मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ओ घूर्भुव स्वः त्सु्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीमे यो न प्रचोदया ओ विष्णु कर्मा पश्यत यस इंद्रखा इंद्रुज सखा ओ शि शांति शांति प्रात कालीन वेला में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान की योग्य पूज्याचार्य श्री श्रद्धे स्वामी जी महाराज पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों हमारे साथ भ्रमण कर रहे ब्रह्मचारीगण और इस वैदिक महासभा के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण आप गुजरातवासियों के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके इस प्रांत में एक बहुत विशेष आश्रम चल रहा है और आप उस आश्रम का लाभ उठा रहे हैं वानप्रस्थ साधक आश्रम पूज्य स्वामी सत्यपति जी की प्रेरणा आचार्य ज्ञानीश्वर जी का पुरुषार्थ फलीभूत हो रहा है आप उनकी कृपा का सदैव लाभ उठाते रहें दो तीन बातें मैं आपके बीच में रख करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा ऋषियों की मान्यता है परमेश्वर ने जो शरीर दिया है मनुष्य का शरीर ये बहुत उत्तम कोटि का शरीर है अन्य शरीरों की अपेक्षा और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऋषि तो कहते हैं केवल और केवल एक ही लक्ष्य है परमेश्वर की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत दुख से छुट जाना लेकिन हम देखते हैं कि अत्यंत दुख से छुटने का कितना हम पुरुषार्थ करते हैं और कितना नहीं करते संसार में तीन प्रकार के मनुष्य आपको देखने को मिलेंगे तीन प्रकार की कोटियां बना दी उन तीनों में से कौन से अधिक अच्छे हैं और कौन से कम अच्छे हैं आप अपना स्वयं आकलन कर सकते हैं मैं शास्त्रीय बात नहीं कर रहा सीधी सीधी बात कहू एक मिलेगा संसार में देह पोषक दूसरा मिलेगा बुद्धि पोषक और तीसरा व्यक्ति मिलेगा आत्म पोषक तीन कोटियां कर दी देह पोषक बुद्धि पोषक और आत्म पोषक इन तीनों में यदि हम देखने को निकलेंगे संसार में तो सबसे अधिक कौन से लोग मिलेंगे देह पोषक मिलेंगे जितना भी ये बहुत सारा हमारे सुरेश भाई जी ने हमें दिखाया बहुत कुछ दिखाया और आधुनिक विज्ञान ने बहुत कुछ प्रगति की है वो किसके लिए है मसाज होगी स्नान होगा वो सारा सब कुछ होगा केवल इसी के लिए शरीर के लिए देह के लिए देह के लिए संसार में वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इसका पोषण अधिक से अधिक अधिक से अधिक इसमें सौंदर्य और वो पता नहीं क्या क्या इसी के लिए लगे हुए हैं हमारा दैनिक व्यवहार भी हम देखेंगे प्राय करके लगभग और लगभग चौबीस घंटे में से अठारह घंटे अधिकतर लोग इस शरीर के लिए ही लगे हुए मिलते हैं इसको नहलाना धुलाना चमकाना पता नहीं क्या क्या होता है तो देह पोषक देह की पुष्टि करनी चाहिए निंदित नहीं है लेकिन कहां तक करें हमारा शरीर स्वस्थ भी रहे हमारा शरीर निरोग रहे आदि आदि वो आवश्यक है लेकिन केवल और केवल इसी के ऊपर केंद्रित हो जाना ये निंदित हो जाएगा दूसरे व्यक्ति मिलते हैं बुद्धि पोषक अर्थात ज्ञान विज्ञान में लगे हुए उधेर गुण लगी हुई है बुद्धि के ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं जैसे वैज्ञानिक हैं और दूसरे लोग हैं ग्रंथों को पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं वो देह का भी कम ध्यान रखते हैं और आत्मा का भी बहुत कम ध्यान रखते हैं वो केवल अपने बुद्धि का विकास करने के लिए लगे हैं लेकिन उस देह पोषक से तो ये कुछ अच्छा है वो केवल अपने शरीर तक केंद्रित था ये अपने ज्ञान बढ़ाने में केंद्रित हो गया लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन होता है आत्म आत्मा की पुष्टि जिसने कर ली है इस शरीर को प्राप्त करके इस संसार में आकर के ऋषि कहते हैं वो कृत्य कृत्य हो गया और जिसने आत्मा की पुष्टि नहीं की है वो भले ही कितना शरीर को सजा संवार ले कितना बलवान बन जाए और कितना भी ज्ञान विज्ञान इकट्ठा कर लेवे यदि आत्मा की पुष्टि नहीं की है आत्मा का पोषण नहीं किया है वो व्यक्ति अधूरा इस संसार से जाता है इसलिए हमें आत्मा की पुष्टि करनी होगी Sea, जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए हम भोजन करते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए व्यायाम इत्यादि करते हैं बुद्धि को पुष्ट करने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं ज्ञान विज्ञान को इकट्ठा करते हैं ऐसे ही आत्मा को भी पुष्ट करने के लिए कुछ खुराक देनी होती है और वो खुराक किसने खोजी हमारे ऋषियों ने वो खुराक खोजी आत्मा को पुष्ट करने के लिए वेद के आधार पर महर्षि स्वामी दयानंद जी भी लिखते हैं कि आत्मा का बल इतना बढ़ता है कितना के पहाड़ जैसा संकट भी क्यों न आ जाए वो व्यक्ति अपने आत्मा को इतना बलवान कर लेता है कि पहाड़ जैसे दुख में भी घबराता नहीं है यदि आत्मा बलवान है तो अन्यथा आत्मा कमजोर है तो थोड़ी थोड़ी बातों पर हम बहुत बहुत अधिक दुखी होते मिलेंगे जिसका आत्मा कमजोर होता है वो दुखी मिलता है और उसके अंदर कुछ अवगुण आ जाते हैं कोई भी व्यक्ति आपको दुखी मिले संसार में पांच छह व्यक्ति दुखी गिनाए नीति कार ने महाभारत कार ने कौन कौन दुखी है ईर्षयी घृणी तव संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्य उपजीवी चेते नित्य दुखिता कहने लगे पहला दुखी मिलेगा और जिसके आत्मा में कमजोरी है वही इस काम को करेगा ईर्ष ईर्षा करने वाला और ईर्ष्या देखी होगी बहुत बड़े व्यक्ति से नहीं होती बहुत छोटे व्यक्ति से नहीं होगी ईर्षा होगी तो समतल बराबर वाले से होगी वक्ता वक्ता से ईर्षा करता मिलेगा भजनोपदेशक भजनोपदेशक से ईर्षा करता हुआ मिलेगा लेखक लेखक से ईर्षा करता हुआ मिलेगा और ऐसे ही आपके जो विभाग हैं, इंजीनियर हैं, दो इंजीनियर हैं, एक आगे बढ़ रहा है और एक थोड़ा पीछे रह गया वहां पनप जाती है ये और जब ये पनप जाती है तो निश्चित रूप से ये क्या है आत्मा की कमजोरी है आत्मा बलवान नहीं है हमारा यदि इस प्रकार का आ रहा है तो घृणी घृणा करने वाला आत्मा की कमजोरी है किसी दीनहीन को रोगी को देख करके व्यक्ति अनेक बार घृणा करता है घृणा माने घृणा जानते हैं नफरत ये उर्दू का शब्द है शायद नाक भाव सिकोड़ने लग जाते हैं उससे दूर हटना चाहेंगे ये घृणा भी आत्मा की कमजोरी है उस बेचारे को परमात्मा ने उसके कर्म के अनुसार जैसा बनाया है वो है ही हम यदि उससे दूर भागेंगे नफरत घृणा करेंगे ये हमारे दुख का कारण बनेगा अनेक बार हमारे माता पिता यदि रुगण हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आ गए कि माता पिता बिस्तरे से शौचालय तक नहीं जा सकते अनेक बार ऐसी स्थिति आ गई रोगी हुए कि बिस्तरे में ही लघु शंका पेशाब शौच इत्यादि निकल जाता है और यदि बहु है बेटा है परिवार वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है पुण्य कमाने का वो बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता है यदि उनकी बहुत अच्छी सेवा कर देवे तो और यदि वहीं से घृणा करना शुरू कर दिया उनके मलमूत्र को देख करके हे प्रभु जल्दी से इनको उठा ले ऐसी बात आ गई तो निश्चित रूप से घृणा है और बहुत बड़ा दुख उसके सामने आने वाला है ईर्षी घृणी तो संतुष्ट तीसरा दुखी व्यक्ति असंतुष्ट जिसको संतोष नहीं है बहुत कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है लेकिन फिर भी सोचते हैं और आ जाए और आ जाए वो स्वास्थ्य बिगाड़ लिया बुद्धि बिगाड़ ली, आत्मा की चिंता नहीं है असंतुष्ट व्यक्ति दुखी मिलेगा और हमने देखा अनेक बार व्यक्ति धन संपत्ति से घर बिल्डिंग गाड़ी से संतुष्ट हो जाता है लेकिन कई बार आपस के संबंधों से संतुष्ट नहीं मिलता एक भाई दूसरे भाई को संतुष्ट नहीं कर पा रहा संतोष नहीं है उसके व्यवहार से पति अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही उसका व्यवहार ऐसा बन जाता है कि वो बेचारा असंतुष्ट हो जाता है यदि हम आपस के संबंधों को इतना सुंदर बना लेते हैं श्रेष्ठ बना लेते हैं सदव्यवहार करते हैं तो एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे संतुष्ट रहेंगे तो दुख नहीं होगा आत्मा में बल बढ़ेगा चौथा व्यक्ति लिखा क्रोधनो क्रोधी व्यक्ति क्रोधी क्रोध आत्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी क्या करती है कमजोरी करती है क्रोध जो होता है एक विद्वान ने लिखा ऐसा तेजाब है जिस पात्र में डाला जाता है वो तेजाब उस पात्र को पहले जलाता है और जिसके ऊपर वो डाला जाएगा उसको बाद में जलाता है क्रोध जब हमारे अंदर पैदा होता है तो हमारे अंदर विकार अधिक पैदा करता है और हम किसी के ऊपर क्रोध करते हो तो बाद की बात है अभी हमने कल कहा देखा था पूज्य आचार्य श्री पूछ रहे थे वहां जूनागढ़ में वो लगा हुआ था दीवार में महंगे महंगे आ गए ऊपर हमने सुरेश जी का भी देखा आजकल आते हैं लगभग पैंतीस चालीस पचास हजार लाख महंगे महंगे आते हैं पहले मेज के ऊपर रखते थे आजकल दीवार में लगाते हैं क्या कहते हैं एलसीडी सी कुछ और भी होगा दीपावली का मौका था और दीपावली के मौके पर पतिदेव निकल पड़े बाजार में बाजार में गए बाजार में जाकर के उन्होंने कुछ सामान खरीदा मिठाइयाँ खरीदी बच्चों के लिए पत्नी के लिए साड़ी खरीदी बर्तन खरीदे और आज उन्होंने वो भी खरीद लिया दीवार में लगाने का पैंतालीस हजार रूपये का पैतालीस हजार रूपये का लाया और बच्चे भी बड़े प्रसन्न हैं कि आज तो पिताजी विशेष चीज ले आए हैं हम छोटे से टेलीविजन में देखते थे चित्र वो इतने अच्छे नहीं दिखते थे अब चलाया तो पूरा स्पष्ट दिखा बहुत सुंदर लग रहा है दीवार में फिट कर दिया फिट करने के बाद सारा सब कुछ संतुलित तो हो गया होते होते पति पत्नी में थोड़ी सी कहा हो गई हो जाती अब कहा सुनी हुई के वो कहा सुनी थोड़े तक नहीं रही वो बढ़ती चली गई और कितनी बड़ी पतिदेव इतने गुस्से में आ गए बुद्धि का संतुलन खो बैठे और संतुलन जब खो बैठे तो वो दो किलो का भगोना लाए थे रसोई के लिए दो, दो किलो का भगोना लाए हुए थे वो भगोना उठाया नया नया और दे मारा दीवार के ऊपर और जब दीवार में मारा तो किसके ऊपर लगा पैंतालीस हजार रूपये वाले के ऊपर लगा झड़ करके नीचे आ गया नुकसान किसका हुआ क्रोध जो करता है निश्चित रूप से अपना अधिक नुकसान करता है व्यक्ति जब जब क्रोध करेगा ये परिणाम निकलेगा क्रोध नित्य संघ की जो संशयशील रहता है आपस के व्यवहारों में ये दुखी व्यक्ति होते हैं आत्मा की कमजोरी है इसलिए हम आत्मा को पोष्ट करें और आत्मा को पोष्ट करने का केवल और केवल एक ही रास्ता ऋषियों ने लिखा है परमेश्वर का ध्यान करें योगाभ्यास करें ईश्वर के सानिध्य में रहे जैसे गर्मी अग्नि के पास जाने से गर्मी मिल, मिलती है शीतलता दूर हो जाती है ऐसे ही ईश्वर के निकट बैठने से परमेश्वर का ज्ञान विज्ञान आनंद आता है और वो आत्मा को पुष्ट करता चला जाता है तो संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति देह पोषक बुद्धि पोषक और आत्म पोषक देखते हैं देह पोषकों की संख्या बहुत अधिक है बुद्धि पोषकों की उससे कम है और आत्म पोषक तो कोई कोई मिलता है हम आत्म पोषक बने और साथ साथ हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाए शरीर भी स्वस्थ रहे निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा ये थोड़ी सी बातें समय की सीमा में रहते हुए मैंने रखी आपने बड़े ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम सो